महाभारत शांति पर्व चतुर्विंशो व्यास जी का युधिष्ठिर को राजा राजाव का चरित्र सुनाकर उन्हें राजोचित कर्म तव्य का पालन करने के लिए जोर देना व सम्पावाच पुनरवा महर्षिस्तम कृष्णद्वैपाय नोम अजात शत्रु कौंतेद वचनम अब्रवी वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मे जय श्री कृष्णदय पाय महर्षि व्यासी ने अजा शत्रु कुकुम युधिष्ठि ते पुनः इस प्रकार कहा तात वसता ते मनस्वीना मनोरथा महाराज ये तत्रा ताने भरत श्रेष्ठ तुधिष्ठिश्रेष्ठ तात महाराज युधिष्ठि वन में रहते समय तुम्हारे मनस्पी भाइयों के मन में जो जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे भरत श्रेष्ठ उन्हें ये महारथी वीर प्राप्त करें प्रसादी पृथ्वीम पार्थ ये अरंजे दुख वसतेपस्वी दुख श्याखान्युभवंतु वही कुंती नंदन तुम पुत्र जयाति के समान इस पृथ्वी का पालन करो तुम्हारे इन तपस्वी ने वनवास के समय बड़े दुख उठाए हैं नरव्याघ्र अब ये उस दुख के बाद सुख का अनुभव करे धर्मम अर्थम च कामम च्रातृ बेस भारत अनभुज तपात प्रस्थाता श्री भरत नंदन प्रजानाथ इस समय भाइयों के साथ तुम धर्म अर्थ और काम का उपभोग करो पीछे वन में चले जाना अर्थीना च च भारत पुत्र चेवता आम गुंते च चीष्य भरत नंदन कुंती कुमार पहले याचिकों पितरों और देवताओं के ॠण से उड़ो फिर वह सब प्रणाम तथा महाराज गतिम कुरुनंदन महाराज पहले सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो उससे परम गति को प्राप्त करोगे भ्रत कृतवे संयोज्य बहुत सम्प्राप्त समाप्त मतुला पाण्डव भविष्य पांडवपुत्र अपने समस्त भाइयों को बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों में लगाकर तुम अनुपम कृति प्राप्त कर लोगे विदमस्ते पुरुष व्याघ्र वचनम कुरु सतम श्रेव य धर्म सेप पुरुष, पुरुष सिंह नरेश्वर मैं तो तुम्हारी बात समझता हूँ अब तुम मेरा यह वचन सुनो जिसके अनुसार कार्य करने पर धर्म से च्युत नहीं हो गये आददान विजय विग्रह चुरा समान धर्म कुशला स्थापय राजा धुषि विसम भाव से रहित धर्म में कुशल पुरुष विजय पाने की इच्छा वाले राजा के लिए संग्राम की ही स्थापना करते हैं प्रत्यक्ष मनुमान उपमान तथा अर्थपत्ति तथतिह्यम संशय निर्णय तथा आकार गति भारत प्रति हेतु दृष्टान तथा उक्तम निगमनम तमेय प्रयोजन एकता साधनाबहुवर्ग प्रसिद्ध भरतनंदन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति ऐतिह्य संशय निर्णय आकृति संकेत गति चेष्टा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन और निगमन इन सब का प्रयोगन है प्रमेय की सिद्धि बहुत से वर्गों की प्रतिनिधि के लिए इन सबको साधन बनाया गया है प्रत्यक्ष विचक्षणः नीतो इनमें से प्रत्यक्ष और अनुमान जो जो सभी के लिए निर्णय के आधार बने गए हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को जानने वाला पुरुष दंड नीति में कुशल हो सकता है जो प्रमाण शून्य है उनके द्वारा प्रयोग में लाया हुआ दंड राजा का विनाश कर सकता है देश काल प्रतीक्षा करने वाला जो राजा शास्त्री बुद्धि का आश्रय ले लुटेरों के अपराध को धैर्य पूर्वक सहन करता है अर्थात उनको दंड देने में जल्दी नहीं करता समय की प्रतीक्षा करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता आज षद्दभागो राष्ट्रनारक्षति प्रतिणाती तत्पम चतुर्थन भूमिप जो प्रजा की आय का छठा भाग कर रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता है वह राजा उसके चौथाई पाप को मानव ग्रहण कर लेता है निबोध चाहम शास्त्र अनुरुन् न पे तभी मेरी वह बात सुनो जिसके अनुसार चलने वाला राजा धर्म से नीचे नहीं गिरता धर्मशास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन से राजा का पतन हो जाता है और यदि धर्म शास्त्र का अनुसरण करता है तो वह निर्भय होता है काम क्रोधा बना जो काम और क्रोध की अवहेलना करके शास्त्री विधि का आश्रय ले सर्वत्र पिता के समान समदृष्टि रखता है वह कभी पाप से लिप्त नहीं दैवे राजा कर्म काले महादते न साधर्म न तहतिक्रम महातेजस्वी युद्ध देव का मारा हुआ राजा कार्य करने के समय जिस कार्य को नहीं सिद्ध कर पाता उसमें उसका कोई दोष या अपराध नहीं बताया जाता है संध्याद निग्रह शत्रुत शत्रुओं को अपने बल और बुद्धि से काबू में कर ही लेना चाहिए पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए अपने राज्य को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए विद्वांसर गोविंद परिपाल्याशेषतः युधिष्ठिर सूरवीरों श्रेष्ठ पुरुषों तथा विद्वानों का सत्कार करना बहुत आवश्यक है अधिक से अधिक गौवे रखने वाले धनी वैश्यों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए व्यौहारेशुर्मेशुक्त बहुश्रुता प्रमाणगिया महिपालयशास्त्रवलबि वेदार्थ च च व्यवहारे तत्विद्राज तर्क शास्त्रे विद्वान हो उन्हीं को धर्म तथा शासन कार्यों में लगाना चाहिए भूपाल जो प्रमाणों के ज्ञाता न्याय शास्त्र का उल्लंबन करने वाले वेदों के तत्व तथा तर्क शास्त्र के बहुष्त विद्वान हो उन्ही को विज्ञ पुरुष मंत्रणा तथा शासन कार्य में लगाए तर्कशास्त्र शास्त्र कृता बुद्धि धर्म शास्त्र कृता चया दंड कृता चैलोक्यम अभि साधय तर्क शास्त्र धर्म तथा दंडनीति से प्रभावित हुई बुद्धि तीनों लोकों की भी सिद्धि कर सकती है वेद तत्व सु पार्थिव भूपाल जो वेदों के तथा उत्तम बुद्धि से संपन्न हो उन्हें यज्ञ कर्मो में नियुक्त करना चाहिए अन्वेक्षिक सुपारे तो सर्वक्तव्या तेज बुद्धे परम ग गुणयुक्त नएक विश्वसे विचक्षण अन्वीक्षक अर्थत वेदात वेदांत तय वार्ता तथा दंड नीति के जो पारंगत विद्वान हो उन्हें सभी कार्यों में नियुक्त करना चाहिए क्योंकि वे बुद्धि की पराकाष्ठा को को पहुंचे हुए होते हैं। एक व्यक्ति जितना ही गुणवान क्यों न हो, विद्वान पुरुष उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए अरक्षिता दुर्विनीतो माने युज राजा दुर्दानता जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता जो उदंड मानी अकड़ रखने वाला और दूसरों के दोष देखने वाला है वह पाप से संयुक्त होता है और लोग उसे दुर्दांत कहते हैं ये रक्ष माणा ही अंत नाभ्या तस्करीयते सर्वत राजवर जो लोग राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों से तथा चोरों के उपद्रो से नष्ट हो जाते हैं उनके इस विनाश का सारा पाप राजा को ही लगता है धर्मो युदे युदे अच्छी तरह मंत्रणा की गई हो सुंदर नीति से काम लिया गया हो और सब ओर से पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न किए गए हो उस अवस्था में यदि राजा को कोई कष्ट हो जाए तो राजा को उसका पाप नहीं लगता समारब्धा कृते पुरस्कारे तु पुरस्कार पार्थिव आरंभ किए वे कार्य देव की प्रतिकूलता से नष्ट हो जाते हैं और उसके अनुकूल होने पर सिद्ध भी हो जाते हैं परंतु अपनी ओर से यथोचित पुरुषार्थ कर देने पर यदि कार्य की सिद्धि नहीं भी हुई तो राजा को पाप का स्पर्श नहीं प्राप्त होता है कथाज्रीवश पांडव राज सिंह पांडुकुमार इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ जो पूर्व कालवी राज में निर्जित युद्ध है, ग्रीव के जीवन का है।, है ग्रीव बड़े और अनायासी महान कर्म करने वाले थे युद्धि उन्होंने युद्ध में शत्रुओं को मार गिराया था परंतु पीछे असहाय हो जाने पर वे संग्राम में परास्त हुए और शत्रुओ के हाथ से मारे गए कर्म वही निग्रहणाम कृपया कर्म प्राप्ति कृतम सोद्धा प्राप्य वो मोदी वाजिग्रीवो मोदते स्वर्गलोके उन्होंने शत्रुओं को परास्त करने में जो पराक्रम दिखाया था मानवी प्रजा के पालन में जो श्रेष्ठ उद्योग एवं एकाग्रता का परिचय दिया था वह अद्भुत था उन्होंने पुरसार्थ करके युद्ध से उत्तम कृति पाई और इस समय वे राजा लोक में आनंद भोग रहे हैं। स्वात सी वह कर्मशीलो महात्मा संसिधार्थो मोदर्गलोक वे अपने मन को करके में करके में में हथियार लेकर का वध कर कर रहे रहे थे परंतु डाकों ने उन्हें अस्त्र-शत्रों से छिन्न भिन्न करके मार डाला इस समय पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्ग लोक में आनंद हैं धनुर्जो शत्रुद्रम रथो बेदी कामगो युद्ध अग्नि चातु हुत्वा तस्मिन् पापा मुक्त राजरस्वी प्राणन हुआ चावृते रणेश मोद तेवलोक उनका धनुष युग था प्रत्यन्ता के समान थी बाण सुख और तलवार शुभा का काम दे रही थी, रक्त ही घृत के तुल्य था। थे इस प्रकार वे वेगशाली राज सिंह है ग्रियु उस यज्ञ रूपी अग्नि में शत्रु की आहुति देकर पाप से मुक्त हो गए तथा अपने प्राणों को होम कर युद्ध की समाप्ति रूपी स्नान करके दे इस समय देवलोक में आनंदित हो रहे हैं राष्ट्रम रक्षण बुद्धि पूर्व नये न सत्यमा यज्ञशीलो महात्मा सर्वान लोकान्याप्य कृत्या मनो यज्ञ करना उन महामना नरेश का स्वभाव बन गया था वे नीति के द्वारा बुद्धिपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हुए शरीर का परित्याग करके मनस्वे है संपूर्ण जगत में अपने कृति फैलाकर इस समय देवलोक में आनंदित हो रहे हैं दैवीं सिद्धि मानसीम दंडनीति यास ही पालय तस्माद्जा धर्मशीलो महात्मा वाजिग्रीव मोद के देवोके योग अर्थात कर्म विषय विषयकुत्ह और न्याय अर्थात अहंकार आदि के त्याग सहित दैवी सिद्धि मानुषी सिद्धि दंड नीति तथा पृथ्वी का पालन करके धर्मशील महात्मा राजा हैग्रीव के पुण्य से इस समय देवलोक में सुख भोगते हैं विद्वान त्यक्सम कर्म करीना विदुषा सम्मता तनुआ लोकमाक्रम्य राजा वे विद्वांस त्यागी श्रद्धालु और कृतज्ञ राजा है अपने कर्तव्य का पालन करते मनुष्य लोक को त्याग कर मेधावी सर्वसम्मानित ज्ञाने एवं तीर्थों में शरीर का त्याग करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाकर स्थित हुए हैं सम्य वेदान प्राप्त शास्त्रा देव वेदों का ज्ञान पाकर शास्त्रों का अध्ययन करके राज्य का अच्छी तरह पालन करते हुए महामान राजा है चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके समय देवलोक में आनंद भोग रहे हैं जीतवा संग्राम पालय सोमं सोम तर्पय्त जन युद्धे बोधते राजा युद्ध युक्त प्रजा का पालन करके यज्ञों ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से तृप्त करके युक्ते से प्रजाजनों की रक्षा के लिए दंड धारण करते हुए युद्ध में मारे गए और अब देवलोक में सुख मोकते हैं वृत्तंज्लाघनी संतो मनुष्यान वाप्य सिद्धि प्राप्त पुण्यकृति महात्मां साधु एवं विद्वान पुरुष उनके स्पर्णी स्पृहणी एवं आदरणीय चरित्र की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं पुण्य महामना हेग्रीव ने स्वर्ग लोग जीतकर वीरों को मिलने वाले लोकों में पहुंचकर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली इत महा शांति राजधर्मानुशासन परमड़ी व्यास वाक्य चतुर्विशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक चौबीसवा अध्याय पूरा हुआ